त्व चिंतन आठवां प्रवचन महाभारत युद्ध और उसकी भूमिका महाभारत कालीन युद्ध परंपरा पिछले प्रवचन में हमने कहा था कि महाभारत कालीन समाज विज्ञान की दृष्टि से बड़ा उन्नत था इसका पता हमें महाभारत में वर्णित विभिन्न प्रक्षेपास्त्रों के विवरण से लगता है पिछली बार हमने बतलाया था कि इन प्रक्षेपास्त्रों को आज का विज्ञान मिसाइल्स कहकर पुकारता है ये प्रक्षेपास्त्र अपना काम करके चलाए जाने वाले के पास वापस लौट आते थे ऐसा भी महाभारत में लिखा मिलता है आग्नेयास्त्र अग्नि की वर्षा करता था तो वारुणेयास्त्र जल बरसाता था ब्रह्मास्त्र ऐसा अमोघ अस्त्र था जिसकी विनाशकारी शक्ति की बराबरी नहीं थी महाभारत में इन सब अस्त्र शस्त्रों के नाम और उपयोग तो मिलते हैं पर उनका टेक्निकल नो हाउ या टेक्निकल डिटेल्स यानी उनका यंत्र विज्ञान हमें उसमें नहीं प्राप्त होता इससे कुछ लोग शंका करते हैं कि महाभारत में लिखी इन सब बातों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है बल्कि वे सब काल्पनिक हैं उनका तर्क यह है कि यदि उस युग में भारत में विज्ञान इतनी बढ़ती पर था तो उस विज्ञान का एकाएक लोप इस भूमि से कैसे हो गया? यह तर्क पर्याप्त वजनी है। है भारत भारत का विगत का विगत 1000 वर्ष इतिहास इतना धुंधला और अंधकारपूर्ण रहा है कि भारत के गौरव में अतीत पर वास्तविक ही शंका होती है पर दूसरी ओर इस गरिमाम अतीत की घोषणा करने वाले स्मृति चिन्ह आज हमें उपलब्ध है जिनके बल पर हमें अपने विगत शौर्य वीर तेज और बहुमुखी प्रतिभा का पता चलता है अतएव कहा जा सकता है कि महाभारत के युग में भारत भौतिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध था। जीवन के हर क्षेत्र में उसने उल्लेखनीय प्रगति की थी क्या शिल्प क्या रसायन क्या युद्ध कला क्या साहित्य और क्या धर्म दर्शन प्रत्येक अंग ही उस काल में सुपुष्ट दिखाई देता है फिर महाभारत का भीषण नरसंगार हुआ और उसके साथ ही सारी विद्या भी नष्ट हो गई विद्या तो पुरुषों का आश्रय लेकर चलती है जब पुरुष ही मारे गए तो अवलंब के अभाव में विद्या भी मृत हो गई ऐसा प्रतीत होता है महाभारत से पता चलता है कि उस युद्ध में दोनों ओर मिलाकर कुल अट्ठारह अक्षौड़ी सेनाएं थीं एक अक्षौड़ी सेना में एक पैदल पैंसठ घोड़े 21,870 रथ तथा 21,870 हाथी हुआ करते थे इस हिसाब से यदि रथ और हाथी में एक एक सवार के अलावा एक सारथी और एक महावत को पकड़ें तो 18 अक्षौणी सेना में कुल सैतालीस हजार सैतालीस लाख तेईस मनुष्य होते हैं और हम महाभारत में ही पढ़ते हैं कि युद्ध के उपरांत पांडवों को मिलाकर मात्र दस पंद्रह ही योद्धा शेष रहे बाकी सब तो युद्ध की विभीषिका में स्वाहा हो गए अब कल्पना कीजिए कि वह नरसंहार कैसा भयानक रहा होगा महाभारत हमें बताता है कि इतना बड़ा नरसंहार इसके पहले कभी नहीं हुआ था धरा रक्त से सिंचित हो गई थी उस विकराल संहार ने विश्व को ही मानो खत्म कर दिया था क्योंकि तत्कालीन समस्त परिचित भूभागों से योद्धागण उस युद्ध में भाग लेने के लिए आए हुए थे उस युग में युद्ध की परिपाटी भी कुछ विचित्र सी प्रतीत होती है युद्धिक्षु दोनों दल तत्कालीन राजाओं के पास सहायता मांगते हुए संदेशा भेजते जिस दल का अनुरोध पहले पहुंचता राजा उसके अनुरोध को स्वीकार कर लेता और अपनी बड़ी सेना लेकर युद्ध में भाग लेने के लिए आ जाता हो सकता है कि उस राजा की सहानुभूति दूसरे दल के साथ है पर चूंकि पहले दल का आमंत्रण उसे पहले मिला है इसलिए परंपरा के अनुसार उसे पहले दल का ही साथ देना पड़ता यही उस परिपाटी की विचित्रता थी इसका दृष्टांत हमेशा श्री कृष्ण के जीवन में दिखाई देता है दुर्योधन और अर्जुन दोनों युद्ध के लिए सहायता की याचना करने श्री कृष्ण के पास जाते हैं दुर्योधन पहले पहुँचा श्री कृष्ण सोए हुए थे अतवा श्री कृष्ण के सिरहाने जाकर बैठ जाता है और उनके जागने की प्रतीक्षा करता है अर्जुन भी इतने में वहाँ पहुँचा और दुर्योधन को सिरहाने बैठा देख वह श्री कृष्ण के पैताने हाथ जोड़े हुए खड़ा रहा जब भगवान उठे तो पैरों की ओर खड़े अर्जुन पर उनकी दृष्टि पहले पड़ी और बाद में उन्होंने दुर्योधन को देखा दोनों से आने का कारण जब भगवान को मालूम पड़ा तो उन्होंने कहा कि चूँकि अर्जुन को उन्होंने पहले देखा है इसलिए अर्जुन का अनुरोध वे पहले स्वीकार करेंगे इस पर दुर्योधन ने आपत्ति करते हुए कहा कि वह तो फिर पक्षपात और अनुचित होगा वह बोला मैं पहले आया हूँ अतः मेरा अनुरोध पहले स्वीकार होना चाहिए अंत में जैसे कि हम पढ़ते हैं भगवान कृष्ण ने एक ओर अपने को रखा और दूसरी ओर अपनी एक अक्षौड़ी चतुरंगनी सेना को अर्जुन ने भगवान कृष्ण को चुना और दुर्योधन को श्रीकृष्ण की एक अक्षौणी सेना प्राप्त हुई इस कथा से हमें उस युग की परिपाटी की एक झलक मिलती है